बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओं शो के अमृत प्रवचन एस धम्बो सनत प्रवचन नंबर 111 सौ ग्यारह भाग तीन धम्मा का मौन भगवान के यह कहने पर कि चार माह के पश्चात मेरा परिनिर्वाण होगा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 नेक को बात जची नहीं लोग जयराम जी करते उसका भी उत्तर नहीं देता था बात ही छोड़ दी थी जैसे संसार मिट गया भिक्षुओं ने यह शिकायत भगवान से की भगवान ने उन्हें कहा धम्मा को बुला लाओ धम्मा के आने पर पूछा भिक्षु तुझे क्या हुआ है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 तो परम मुक्ति तो परिनिर्वाण उस समय धम्मा राम नाम के एक स्थिबिर ने ऐसा सोचा कि मैं तो अभी राग रहित नहीं हुआ और बुद्ध के जाने का दिन करीब आ गया बहुत दिन गंवा दिए बहुत समय गंवा दिया अब गमाने को क्षण भी मेरे पास नहीं और सा का परिनिर्वाण होने जा रहा है इसलिए सास्ता के रहते ही मुझे अर्थत्व प्राप्त कर ही लेना है अब कुछ बचाऊंगा नहीं पूरा पूरा डूबूंगा अब कोई और किसी तरह के संकल्प विकल्प में समय ना कमाऊंगा अब शक्ति की एक छोटी सी किरण भी मुझसे बाहर ना जाने दूंगा सब समाहित कर लूंगा एकांत में जाकर उन्होंने संकल्प पूर्वक गहन साधना शुरू कर दी बुद्ध परंपरा में संकल्प का अर्थ होता है कि अब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 ये बुद्ध के जाने की बाद इतना बड़ा घातक प्रहार हो गई उसके हृदय पर जैसे छाती में छुरा चुभ गया अब कोई जीवन नहीं हो सकता अब तो बुद्ध के रहते ही बुद्धत्व पा लेना है अब यह अवसर नहीं खोना है अब 24 घंटे सोते जागते एक ही धुन उसके भीतर बजने लगी और एक ही स्वर गुंजने लगा तो एकांत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 और जब चुप ही होने लगे तो अब भीतर भी क्या सोचना आदमी को बोलना होता तो सोचता बोलना तभी होता है जब सोचता है कि दूसरे हैं ये सब जुड़ी हैं बातें। इन सब की श्रृंखला है आदमी सोचता क्योंकि बोलना है बोलता क्योंकि दूसरों से जुड़ना है जब दूसरों से जुड़े ही नहीं हैं हम और जुड़ सकते ही नहीं है हम तो बोलना क्या फिर सोचना क्या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 जो जैसे होते उनको वैसा ही दिखाई पड़ता है यह बड़ी मुश्किल है जो अहंकारी हैं उनको हरेक में अहंकार दिखाई पड़ता है जो चोर हैं उन्हें हरेक में चोर दिखाई पड़ता अब यह आदमी ठीक दिशा में चल पड़ा तो उन गलत दिशा में चलते हुए भिक्षुओं को यह आदमी अड़चन मालूम होने लगा शिकायत भगवान से की भगवान ने धम्मा को बुलाया पूछा तुझे क्या हुआ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 धमाराम के समान ही होना चाहिए क्योंकि बुद्धों से प्रेम करना हो तो यह साधारण ढंग का प्रेम नहीं इस प्रेम की अपनी शैली है इस प्रेम की अपनी भंगिमा है इस प्रेम की अपनी मुद्रा है बुद्धों से प्रेम करना हो तो एक ढंग है सांसारिकों से प्रेम करना हो तो एक और ढंग है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 और ऐसा करोगे तो मुझे समझे ही नहीं यही तो समझा रहा हूं जीवन भर से कि यहां सब क्षण भंगुर है यहां कुछ भी शाश्वत नहीं इसलिए किसी से मोहना बांधो मुझसे भी नहीं कम से कम मुझसे तो बिल्कुल नहीं रो नहीं सो नहीं जागो तब उन्होंने इस गाथा को कहा गा, धम् का नाम भी प्यारा है और यह गाथा शुरू होती धम्म रामो धम्म रतो धम्मम अनुविचंतयम धर्म में रमन करने वाला धम्माराम धर्म में रत धम्मा राम धर्म का चिंतन करने वाला धम्माराम धर्म का अनुसरण करने वाला धम्माराम और ऐसा जो धम्माराम है वही भिक्षु सद्धर्म को उपलब्ध होगा चूकेगा नहीं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 क्योंकि बुद्ध व्यक्ति की बात नहीं करते नियम की बात करते हैं धर्म यानी नियम विज्ञान को भी जचती है बात ये तो विज्ञान को भी मानना पड़ेगा कि कोई नियम अनुसयूत है नहीं तो प्रकृति कैसे डोलती चांदारे कैसे चलते हैं चलाने वाला कोई नहीं है लेकिन चलने की प्रक्रिया के पीछे कोई नियम है जिससे गुरुत्वाकर्षण का नियम चीजों को अपनी तरफ खींच लेता ऐसे कोई नियम है। एक महान नियम इस सारे जगत को व्याप्त किए हुए बुद्ध ने उसे धर्म कहा है धम्मा रामो धम्म रतो धम्म विचितम धर्म में ही डूबो धर्म की ही सोचो धर्म को ही खाओ धर्म को ही पियो धर्म की ही सास लो धर्म में हो जाओ धम्मा राम हो जाओ धम्म अनुसरणम भिखू सदधमान परिहाय थी फिर मैं रहू ना रहूं तुम कभी गिरोगे नहीं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 ऐसा ही तुम भी करो ऐसा ही तुम्हारा जीवन भी हो जाए एकांत मौन ध्यान ताकि किसी दिन समाधि का फूल खिले ऐस धम्मो सनंतन आचितन।